हम मरे मरी हेसारा हरि हाम्रर है सन्सारा हस कु मिला जिवा जिमना मर मरी हेसारा हर हस कोमीला जन हारा अवन मर मरने मनमाना अवन मरो मरने मनमानारमुए जिनि रन जान त्यमे जमन जान हवनाम रे हेसन सारा हम नम र सारा साकतम रे सन्त जन जीवे, साकतम रे संत जन जीवे, भरी भरि राम र साइन पिवे साकत मरे संत जन जीवे भर भरी राम रसाइन पीवे हरी मरी है तो हमू मरी हैं हरी मरी है तो हमू मरी हैं हरी न मरे हंस काहू कुमरी है हरि नाम रे हन्स कुमरी हैं, कहे कु मि कह कबीर मन मन मिला कह कबीर मनमा मन निला अमर भए सुख सागर पावा अमरा भय सुख सागर पावा मन मन ही मिलावा मिलामर भए सुख सागर पावा बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम हम् नर संसार ज्ञान अपने बाने निजस्वरूप का बोध होने के बाद ने इस बात यस कहा है कि हम नमरे मरे संसारा जब हमसे अर्थ इनका आत्मा से है इसलिए आत्मा व्यवस्थित होकर ये कह रहे हैं कि हम न मरे मरिए संसारा ये हम नहीं मरेंगे ये तो संसार मरेगा ये शरीर मरेगी ये मन मरेगा मैं नहीं मरूँगा हम न मरे मरिए संसारा ये संसार मरा मरेगा मैं नहीं मरूँगा अर्थात आत्मा कभी मरने वाली है ही नहीं हंस को मिला जियावन हरा कर यह आत्मा रूपी हंस को जियाने वाला जीवित रखने वाला सद्गुरु मिल गया है परमात्मा मिल गया है सद्गुरु मिल गया है तो जीवावन हरा मिल ही गया तो फिर क्यों मरूँ क्यों मरेगा हंस हंस कागज से हंस बन जाने के बाद अर्थात संसार में रहना जीवात्मा कागस्वरूप है और आत्मा हंसरूप है अर्थात जब वह हंस को मिला जीवन हरा उस हंस को जी वाला मिल गया है वो परमात्मा मिल गया है सदगुरु मिल गया है अब वो क्यों मरेगा अब न मरो मरने मरमाना कह मैं नहीं मरूंगा ये तो मरे मन मरे संसार है ना मैं मरने वाला नहीं ते नरमु जिन राम न जाना कहे अब मनुष्य मरेगा जिसने उस राम अर्थात रमता है सो राम घटघट व्यापी राम अर्थात उस निर्गुण निराकार उस अनाम को जो नहीं जानता है वो मरेगा ते नरमुए जिन राम में जाए वो नर मरेगा जो राम को नहीं जानता है जो सदगुरु को नहीं जानता है जो उस को नहीं जानता है वो मरेगा साकत मरे संत जन जी साकत मतलब जो गुरु नहीं किए जो इस मार्ग पर नहीं चलते जो संसारी हैं जो मात्र काम कोद मोहम्मद मतर के बीच घूम रहे हैं उसका रस स्वादन करें इसको साकत कहते हैं तो साकत मरे संत जन जीव लेकिन संत जन जीते चूंकि वो संत हंस हो चुके संत जो है हंस हो चुके हैं तो वो जीते हैं मरते तो साकत मरे संत जन जीवे भरी भरी राम रसायन पिए और संत जो जीते हैं त रसायन जो अमृत रस हत्मामामात्मा जो झरनेवाला अमृत रस है उसको पि जब अमृत पियत हो ताकि जे विष पी उ न मरी त संसार संसारी जन विषका पानै तिनको मर हि मर चुकि विष पी रहे है तो जहर जो पी उ मरबै गरी ऊ होट जो जलदी मर गई ह आ यहाँ तो अमृत रस का पान कर रहे हैं अमृत पी रहे हैं तो काहे है को नहीं वो सदगुरु से सदगुरु का जो अमृत है जो परमात्मा रूपी अमृत है वो दिव्य तेज रूपी अमृत है उसको पान करने वाला क्यों मरेगा तो हरी मरी है आगे कहते तब प्रमाण देता हरी मरी हैं तो हम उरी हैं हम्म हरी मरी हैं तो हम उ मरिए जब ये आत्मा मरी तब मरे परमात्मा मरी है तमू मर परमात्मा मरे ही तो काहे को मरेंगे है जब सागर सुखी तमूँ सुखा सागर काहे की सुखाई है ना इसलिए कह रहे कि हरी मरी हैं तो हमू मरी न मरें हंस काहे को मरिया जब हरी नहीं मरेंगे सागर नहीं सुखेगा तब ऊार मोती काहे पर जो है मरेगा था हंस क्यों मरेगा हैं इसलिए हरी ना मरें हंस काहे को मरी जब परमात्मा नहीं मरेगा हरी नहीं मरेगा तो हंस जो आत्मा में अवस्थित है जो संत जन है जो संत है वो काहे को मरेगा शरीर तो पहले से ही मरा है संत शरीर नहीं होता शरीर वो तो एक दिव्य प्रकाश पुण्य होता है इसीलिए एक भजन में कहा गया न कि गुरु मोह अपना रूप दिखाओ ये रूप प्यारा है है न लेकिन ये तो माइक का काम करता है मैंने ये शरीर ये प्यारा है कि ये शरीर होने से लोगों को जीवों को जगाने का काम करता है ये माइक का काम करता है इसमें से सदगुर होकर बोलता है हलो हाँ जग जाओ है न ऐसा करता है अब टाइम जगने की आ गई है अब जग जाओ जग जाओ जग जाओ ऐसे चिल्ला तिल्ला के कहता है ये तो प्यारा है ही है लेकिन जो असली स्वरूप है जो शून्यता के बाद मिलता है जो शून्य समर्प में जाने के बाद मिलता है वो मान स्वरोवर पहुँचने के बाद मिलता है और वो साधना शासन द्वारा जब हम निर्विचार स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं और इच्छा कोई शेष नहीं रह जाती है अहम मिट जाता है हम शून्य हो जाते हैं बस वो रूप मिल जाता है जिसको कह रहे हैं कि हम न मरे मरिए संसार है तब उस तब ऊ रूप को प्राप्त हो जाता है गुरु भी तेजो में यह रूप तो संसार की सेवा के लिए है लोगों का कल्याण के लिए है लोगों को इस सत्य म लगा हरि नर हन्स कहाँ कि है जब प्रमारेगा त हन्स मरे कह कबीर मन मनै मिलावा अमर भय सुख सागर पावा कबीर साहब कहे कि यस मनको उस मनमा मिला अर्थात् यस आत्मा को परमात्मा मिला बुधको सागरमा मिला दिया, आत्मा पमामा मिला दिया। अमर भय सुखात अमर हो गाख उस परमान्द महासागर म डुबिर उस परमान्द के महासागर म आनन्द हि आनन्द पिर कायक चिज चाहिँ बस यही अमर भय सुख सागर सुखको सागर मिल गर अमरता मिल् का मिल